महाभारत शांति पर्व एक सप्तत्यधिक सप्तिक राक्षस राज के यहां से स्वर्ण राशि लेकर लौटना और अपने मित्र बक के वध का घृणित विचार मन मिलाना मिस्मवाच तथा तो प्रवेश गृहमोत्तम पूजित तो राक्षस इंद्रोत्तम जी कहते हैं राजन तदनंतर राजा को उसके आगमन की सूचना दी गई और वह उनके उत्तम भवन में प्रविष्ट हुआ वहाँ राक्षस राज ने उसका विधिवत पूजन किया तत्पश्चात वह एक उत्तम आसन पर विराजमान हुआ पृष्ठश्च गोत्रचरण स्वाध्याय ब्रह्मचारिक न त्रब्जाजहाराण्यन गोत्रमात्राधित्व विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र शाखा और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक किए गए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया परंतु उसने गोत्र जाति के सिवा और कुछ नहीं बताया ब्रह्मवर्तन से स्वाध्याजा निवास समत तब ब्राह्मणोचित से हीन स्वाध्याय से उपरत केवल गोत्र अथवा जाति का नाम जानने वाले उस ब्राह्मण से राजा ने उसका निवास स्थान पूछा राक्षसुवाच क्वते निवास कल्याण किम गोत्रा ब्राह्मणी चतेम तत्व प्रोहिन भी कार्या विश्वास स्व यथा सुखम राक्षस राज बोले भद्र तुम्हारा निवास कहाँ है तुम्हारी पत्नी किस गोत्र की कन्या है यह सब ठीक ठीक बताओ भय ना करो मुझ पर विश्वास करो और सुख से रहो गौतम वाच मध्य देश गौतम ने कहा राक्षसराज मेरा जन्म तो हुआ है मध्यदेश में किंतु मैं एक भील के घर में रहता हूँ मेरी स्त्री शुद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ भीष्म तथो राजा विम्रमृषे कथम कार्य भवे कथम वा इति बुद्ध्यान्व चिंत भीष्म जी कहते हैं युद्धे यह सुनकर राक्षस राज मनी मन विचार करने लगे कि अब किस तरह काम करना चाहिए कैसे मुझे पुण्य प्राप्त हो सकता है इस प्रकार उन्होंने बारम्बार बुद्धि लगाकर सोचा और विचारा अयम वै जन्म विप्र सुत महात्म संप्रेसित तेना का मंतिक सदा भ्रता मे बाधवशा सखा च हृदयंगम वे मन ही मन कहने लगे या केवल जन्म से ही ब्राह्मण है परंतु महात्मा राज धर्म का राज धर्म का है उनका कश्यप कुमार ने ही इसे यहाँ मेरे पास भेजा है अथ उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा वह सदा मुझ पर भरोसा रखता है और मेरा भाई बांधव तथा हार्दिक मित्र भी है कार्तिक भोक्ता सहस्रम वे दिवजोत्तमा तथा यम अभिभोक्ता चेय अस्मैच में धनम चार दिवस पुण्यो यथे थे महागतः संकल्पित चन विचार्य मतः परम आज कार्तिक के पूर्णिमा है आज के दिन सहस्त्रों श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे उन्हें मैं यह भी भोजन कर लेगा उन्हीं के साथ इसे भी धन देना चाहिए आज पुण्य दिवस है यह ब्राह्मण अतिथि रूप से यहाँ आया है और मैंने धन धान करने का संकल्प कर ही रखा है अब इसके बाद क्या विचार करना है ततः सहस्रम विप्राण विदुषाकृत स्नाता अनु संप्राप्त छोमहक्ष तन्नंतर भोजन के समय हजारों विद्वान ब्राह्मण स्नान करके रेशमी वस्त्र और अलंकार धारण किए वहां आ पहुँचे तानागता विरूपाक्ष विषा पते यथारृष्ट कर्मणा प्रदान विरूपाक्ष ने वहाँ पधारे हुए उनश्रेष्ठ ब्राह्मणों का शास्त्री विधि के अनुसार यथायोग्य स्वागत तत्कार कियाक्ष वरकुशाती राक्षस राज की आज्ञा से सेवकों ने जमीन पर उनके लिए कुश के सुंदर आसन बिछा दिए ता पूजिता राष्ण तिलधर भोध के नाथ अर्चिता विधिवत राजा के द्वारा सम्मानित हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण जब उन आसनों पर विराजमान हो गए तब विरूपाक्ष ने तेल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया विश्व देवा सपित साग्न चोपकता विलिप्ता पुष्पत सुप्रचारा सुपूजिता वराजन महाराज नक्षत्रपत यथा उनमें विश्व देवों पितरों तथा तो अग्निदेव की भावना करके उन सबको चंदन लगाया फूलों की मालाएं पहनाई और सुंदर रीत से उनकी पूजा की महाराज उन आसनों पर बैठ कर वे ब्राह्मण चंद्रमा के भांति शोभा पाने लगे ततो शुभा वरान्नपूर्णा विप्रेभ्य प्रादान मधुकृत प्लुता तत्पश्चात उसने हीरो से जड़ी हुई सोने की स्वच्छ सुंदर थालियों में घिसे मने हुए मीठे पकवान परोसकर उन ब्राह्मणों के आगे रख दिए तम सदाषाढ़ माध्याम च बहबहु त्वजासी भोजन वरम लबंते सत्कृतम सदा उसके यहाँ और माघ की पूर्णिमा को सदा बहुत से ब्राह्मण सत्कार पूर्वक अपने इच्छा के अनुसार उत्तम भोजन पाते थे विशेषतः कार्तिक्या संप्रयत शरद्यपाई रत्ना ही पूर्णिमा श्यामिति श्रुति विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जबकि शरद ऋतु की समाप्ति होती है वह ब्राह्मणों को रत्नों का दान करता था ऐसा सुनने में आया है सुवर्णम रजत चणिनाथ च मौक्ति वज्रा महाधनाश्चुनकन राशिन्क्षिप्य दक्षिणाथे स भारत ततः दिवश्रेष्ठा रूप महाबल रत्नां भुक्तं गृहित रोडितरत भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष बहुत से सोने चांदी मणि मोती हीरे बहुमल्य हिरे रंगु मृग के चर्म तथा रत्नों के कई ढेर लगाकर नहाबली विरपाक्ष ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा द्विजरों आप लोग अपनी इच्छा और उत्साह के अनुसार इन रत्नों को उठा ले जाएं और जिनमें आप लोगों ने भोजन किया है उन पात्रों को भी अपने घर लेते जाएं इतुक्त वचने तस्मिन राक्षस इंद्रे महात्म रि यथे रत्नि उन महात्मा राक्षसराज के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मणों ने इच्छानुसार उन सब रत्नों को ले लिया तथो महारहयस्ते सर्वे रत्नि अरभ्यर्चिता शुभ ब्राह्मणा मृष्टचना परिता स्म तथो भवन तत्पश्चात उन सुंदर एवं महामूल्यवान रत्नों द्वारा पूजित हुए वे सभी उज्ज्वल वस्त्रधारी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए ततस्ताक्षा पुनर्वच नाशताज राक्षसाध्य प्रतिषिध्य च वै देवशं अद्यक दिवस विप्रोस्ती राष्ट्र राजन इसके बाद राक्षस राजभुरूपाक्ष ने नाना देशों से आए हुए राक्षसों को हिंसा करने से रोककर उन ब्राह्मणों से कहा विप्रगण आज एक दिन के लिए आप लोगों को राक्षसों की ओर से कहीं कोई भय नहीं है अत आनंद कीजिए और शीघ्र अपने अपने स्थान को चले जाइए विलंब न कीजिए तथा ततः प्रद्रुपु सर्वे विप्रसंगा वर्णस्य भारम आधार्य सत्था समुद्धरण भारम न गोधम समुपागमत ब्राह्मण भाग चले। गौतम भी सुवर्ण का भारी भार लेकर बड़ी कठिनाई से धोता हुआ जल्दी जल्दी चलकर बरगत के पास आया वहाँ पहुंचते ही थक कर बैठ गया वह भूख से पीड़ित और क्लांत हो रहा था तद तम राज स्वागतेनाभिन गौतम मृत्रवत्ल राजपश्चात पक्षियों में श्रेष्ठ मृत्रवत्सल राजधर्मा गौतम के पास आया और स्वागत पूर्वक उसका अभिनंदन किया तस् पक्षाग्रिक्क्षेपी क्लम व्यपन खग पूजां चाप्य करो करोधी भोजनम चाप्य कल उस बुद्धिमान पक्षी ने अपने पंखों के अग्रभाग का संचालन करके उसे हवा की और उसकी थारी सारी थकावट दूर कर दी फिर उसका पूजन किया तथा तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था की सभुक्तवां सुव विश्रांत गौतमो चिंतराटकूपोज सुमहाभ्या चमनम बवाम न चास्ती पथिभक्त प्राणसन्धारणम भोजन करके विश्राम करने पर गौतम इस प्रकार चिंता करने लगा अहो मैंने लोभ और मोह से प्रेरित होकर सुंदर सुवर्ण का यह महान भार ले लिया है अभी मुझे बहुत दूर जाना है रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके किं कृत् धार्येयम वयेण निभ्यचित ततः स पथिभोक्त प्रेक्ष मारह किंचन कृतघापुरघ्र मनसेंदम अचित अयम बगपति पार्थिमांथराशे सि महान इमं हवा गृही चयासे हम हम भी धृतम मैं कौन सा उपाय करके अपने प्राणों को धारण कर सकूँगा इस प्रकार की चिंता में मग्न हो गया पुरुष सिंह तन्दर मार्ग में भोजन के लिए कुछ भी न देख उस कृतज्ञ ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया यह बगलों का राजा राजधर्मा मेरे पास ही तो है यह मांस का एक बहुत बड़ा ढेर है इसी को मार कर ले लूं और शीघ्रता पूर्वक यहां से चल दूं दूँ इसी महाभारती शांति पर्वड़ी आपद धर्म परमड़ी कृतघ्नोपाख्या एक सप्त्यधिक सततमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व भी कृतघ्न का उपाख्यान विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ